परमात्मा और परतंत्र जगत का भेद जानने वाले तथा सर्वभूत विशिष्ट ब्रह्म के एकत्व का अनुसंधान करने वाले सर्वभूत विशिष्ट ब्रह्म के एक एकत्व का अनुसंधान करने वाले को जब सर्वभूत विशिष्ट एक परमात्मा का अनुभव होने लगा कह सकते हैं ना विशिष्ट एकत्व का अनुसंधान करने वाले को, जब सर्वभूत विशिष्ट एक परमात्मा का, के एकत्व का नो होने लगा समझिएगा स्वतंत्र परमात्मा और स्वतंत्र जगत के जगत का भेद जानने वाले तथा सर्वभूत विशिष्ट ब्रह्म के एकत्व का अनुसंधान करने वाले को जब सभी भूतों से विशिष्ट एक ब्रह्म का अनुमोल हो हम्म? अनुमोल होने लगा लग गया तब तरह का होगा तब सुख कैसे हो सकता है मुँह कैसे हो सकता है ब्रह्म कैसा माना जाता है, सिद्धांत में बोलो। नहीं नहीं प्रसंग अनुसार बोलो ब्रह्म कैसा मानते चेतन विशिष्ट तो वही है ना तो कहते हैं ब्रह्म कैसा है विशिष्ट है कुछ लोगों का कहना है ब्रह्म जो विशिष्ट जो मतलब विशिष्ट कौन है ब्रह्म और ब्रह्म ही अद्वैत तत्व है ब्रह्म ही क्या है अद्वितत्व कोई कह सब कुछ लोग कहते हैं कि अद्वैत कौन है ब्रह्म है ना अद्वैत कौन है तो विशिष्ट है ना वो विशिष्टम से तद अद कर्मधार्य करते हैं विशिष्टम से तद है हाँ ऐसा कर्मधार्य समाज करते हैं तो विशिष्ट कौन है तो विशिष्ट अद्वैत हो गया विशिष्ट अद्वित कुछ लोगों का कहना है की जो विशिष्ट वस्तु होती है वो अद्वैत नहीं हो सकती है mm. जो विशिष्ट वस्तु होती है वो अद्वित mm. नहीं हो सकती अद्वैत का तो होता है अभिन्न mm. mm. अब थोड़ा देखिए जैसे की पुष्प है ना उसमें रूप स्पर्श अनेक विशेषण है पर उसे विशिष्ट वस्तु कितनी है एक अभिन्न है पुष्प तो भिन्न नहीं पुष्प तो एक ही है ना ऐसा तो विशेषणों के अनेक होने पर भी उनसे विशिष्ट वस्तु एक होती है एक दृष्टान बताया ऐसे ही चेतना कीर्तन चेतन जगत होने पर भी उनसे विशिष्ट अद्वैत नंबर एक तो जिनका कहना है कि विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट नहीं हो सकता है तो ये ध्यान रखना सूक्तियों में जहाँ जहाँ अद्वैत तत्व का प्रतिपादन है वो विशिष्ट अद्वैत का ही प्रतिपादन है विशिष्ट और कोई कहे नहीं जो विशिष्ट होगा हम उसको अद्वैत नहीं मानेंगे तो ठीक है बहुत अच्छी बात आप कहते हैं श्रुतियों से जहाँ जहाँ अद्वैत कहा गया है वो विशिष्ट अद्वैत ही है और आप जो अद्वैत कह रहे हैं कि विशिष्ट ना हो ऐसा अद्वैत वो स्त्रुति पर नहीं है वो तो सठ विषाण जैसा तुम्हारा कोई हो सकता है है ना आपका सस्य विषाण जैसा वंदापुत्र जैसा कोई आपकी कल्पना है तो आप उसको मानते रहिए पर आप उसको निर्विशेष अद्वैत को स्तुति विसिद्ध नहीं कर सकते हैं है ना जो लोग कहेंगे जो विशिष्ट जो होगा वो अद्वैत नहीं होगा श्रुति तो सिद्ध जो अद्वैत है वो विशिष्ट ही है और आपकी जिसको आप तर्क से सिद्ध करना चाहते हैं वो तो आपका कल्पित वस्तु है सुखी नहीं अद्वैत विशिष्ट ही ये ध्यान रखिएगा तो ये अर्थ हो गया ना एकत्व का अनुसंधान करने वालों को जब सब सब तो रूप से विशिष्ट एक ब्रह्म का अनुभव होने लगा एक ब्रह्म होने लगा तब तो शोक कैसे हो सकता है ये बहुत बढ़िया उपनिषद के मंत्रों का अनुसंधान बहुत अच्छी साधना है ध्यान रखना सोतव्यो मंतव्यो निध्यास निरुध्यासन तो बहुत बड़ी चीज है करना चाहिए आचरण को कहते हैं नहीं मतलब जैसे ध्यान कर रहे है न परमात्मा का ध्यान लग जाए ना एक रूप तो निरुध्यासन हो गया चिंतन स्मरण जैसे भक्ति क्या है सतत स्मरण परमात्मा का यही भक्ति है सतत स्मृति बनी रहे वही तो निथ्यासन है आपका टूटे नहीं बीच में टूटे नहीं मरण मन, भी आचरण है है ना आचरण है आचरण है सब आचरण है आचरण हाँ जी तो अभी यहाँ पर देखो जो यहाँ पर आया था ना जगत ब्रह्म का समाधान है तो ये देखिए जब सभी भूत आत्मा ही हो गए तो सर्व का क्या है जगत आत्मा का क्या है ब्रह्म जगत ब्रह्म हो गया है ना तो जगत ब्रह्म तो हमेशा है इसलिए क्या अर्थ किया गया, गया? जगत विशिष्ट ब्रह्म का अनुभव होने लगा ठीक है या जगत विशिष्ट ब्रह्म हमेशा है जगत विशिष्ट ब्रम तो क्या अर्थ किया गया जगत विशिष्ट ब्रह्म का अनुभव होने लगा लेकिन ध्यान देना शब्दार्थ पर ध्यान दो फैले सभी भूत आत्मा ही हो गयी मतलब जगत ब्रम ही हो गया जगत यही है ना तो यहाँ पर किसका सामानाधिकरण कहा गया है जगत और ब्रह्म का जगत और ब्रह्म का हाँ अब सिद्धांत की दृष्टि से आप अपने अंतरंग विचार में जगत का, का क्या मतलब है जगत विशिष्ट जगत विशिष्ट तो जगत ब्रह्म का सामना अधिकरण आ जाए तो जगत विशिष्ट ब्रह्म का सामना अधिकरण है ना लेकिन सामान्य चर्चा में सभी लोग यही कहेंगे कि यहाँ जगत ब्रह्म का सामानाधिकरण है जगत ब्रह्म का समान तो जैसे सभी शब्द अपने अर्थ का बोध कराते हैं विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं तो ध्यान रखना सभी अर्थ परमात्म ही होते हैं क्या सभी अर्थ जैसे इसको देख रहे हैं ना तो ये इतना ही नहीं है इसमें परमात्मा भी बैठा हुआ है इसमें कौन सा बैठा हुआ है तो जो दृश्यमान अर्थ है परमात्मा पर्यत है दृश्यमान अर्थ कैसे घट है घट देख रहे हैं ना तो जो घट दिखाई दे रहा है उसके अंदर परमात्मा भी बैठा हुआ है बताइए तो ये जगत जगत से जगत विशिष्ट को तो समझेंगे ऐसा विशेषता दो चीज पर सब लोग सामान्य भाषा में यही कहेंगे कि जगत ब्रह्म का सामना अधिकरण है तो उन्हीं शब्दों में कह दिया ठीक है तो अब यहाँ पर शरीर आत्मभाव से जगत ब्रह्म का समानाधिकरण सिद्धांत है और शरीर आत्मभाव से जो सामानाधिकरण होता है वह मुख्य सामानाधिकरण होता है है ना तो यहाँ पर कहेंगे शरीर आत्मभाव से शरीर आत्मभाव से जगत ब्रह्म का मुख्य सामानाधिकरण क्या मुख्य समाधिकरण शरीर भाव से जगत ब्रह्म का जगत और ब्रह्म का मुख्य सामानाधिकरण संक्रमत में यहाँ पर बाद सामानाधिकरण माना गया है बाधार्थ सामान अधिकरण बाद के लिए जो सामानाधिकरण होगा उसे क्या कहेंगे बाद सामान तो संक्रमत में ऐसा कहेंगे की जगत और ब्रह्म का बाद सामानाधिकरण है जगत और ब्रह्म का सिद्धांत में जगत और ब्रह्म का मुख्य सामानाधिकरण सामान तो मुख्य वृत्ति से है और बाघ तो जगत और ब्रह्म का मुख्य सामानाधिकरण सिद्धांत में शांतर मत में जगत और ब्रह्म का बाद सामानाधिकरण और माध्यमत में क्या है जगत और ब्रह्म का औपचारिक सामान क्या है हालांकि मुख्य पक्ष की अपेक्षा सभी उपचार ही है लेकिन वैसा बाद यहाँ नहीं है मध्यमत में है न तो यहाँ पर जगत और ब्रह्म का औपचारिक सामानाधिकरण किसमें हैचार के रूप में तो उनके अनुसार क्या अर्थ होगा कि जब सभी जब परमात्मा के अधीन ही सभी भूतों का अनुभव होने लगा या जगत परमात्मा के अधीन ही जगत का अनुभव होने लगा बस जगत की स्वतंत्रता जो पहले प्रतीत होती थी वो समाप्त हो गई परमात्मा के अधीन जगत का अनुभव होने लगा तो शांकर्मत् तो ठीक है लेकिन शरीर आत्मभाव तो स्पष्ट नहीं है ना यहाँ पर इतना ही है इतना ही है संकर्मत् तो ठीक है परमात्मा के अधीन जगत का अनुभव होने लगा पर शरीर आत्मभाव ये संबंध से क्या है अभेदा अनुसंधान में दृढ़ता होती है कि एक एक ब्रह्म के अनुसंधान में ब्रह्म के एकत्व अनुसंधान में दृढ़ता कैसे होती है शरीरात्मक शरीर भाव से अद्वित तो अनुसंधान में ब्रह्म के एकत्व तो अनुसंधान में दृढ़ता होती है तो हाँ लेकिन मतलब वो शरीर शरीर भाव ऐसा नहीं कह रहे हैं ऐसा वो उनकी प्रक्रिया में यदि ऐसा बताते नहीं है ना यहाँ भी अधीन होने से जगत को शरीर है नहीं जारी, नहीं अधीन नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं अंदर प्रविष्ट कर हो करके अंदर प्रविष्ट हो करके व्याप्त होने से अंदर प्रविष्ट हो करके नियम करने से अंदर प्रविष्ट होकर प्रेरणा करने से शासन करने से सभी शरीर भाव माना गया है ना तो ऐसी प्रक्रिया वो नहीं अपनाते हैं ऐसी प्रक्रिया नहीं अपना हाँ ऐसी प्रक्रिया यदि हो तो फिर नहीं कहा जाएगा है ना उनकी प्रक्रिया ऐसी नहीं है उनमें तो हालांकि ये विशिष्टाद्वै मत से निकट है वेदांध सिक स्वामी तत्व मुक्ता सलाप में लिखते हैं कि माध्यम हमारे करीब है करीब लिखते हैं लेकिन फिर भी उनका जैसे विशिष्टाद्वैती मत को क्या कहते हैं प्रछन्न बौद्ध मत प्रचन्न का मतलब क्या होता है शिकाऊ का तो, <laughs> तो वही माध्य वाले विशिष्टाद्वैती को कही देते हैं कि प्रचन्न अद्वैती है ये प्रछन्न अद्वैती है विशिष्टाद्वैती को कहते हैं कि प्रछति है तो हाँ तो यहाँ तो कुछ नहीं हम तो खुले हैं अद्वैती है सास जैसा कहते हैं वैसा तो हैं प्रच्न अद्वैती कहने पर भी यहाँ कोई दो सात ही नहीं तो तो है तो, <laughs> तो, तो वैसा मतलब यदि शरीर भाव का निरूपण करें तो नहीं कहा जाएगा वैसा निरूपण नहीं करते है ऐसा तो अभी यहाँ पर क्या था को स्वतंत्र आत्मा का भ्रम मतलब अपनी आ, आत्मा की स्वतंत्रता का भ्रम रूप मोह है ना आत्मा स्वतंत्र है ऐसे भ्रम को क्या करें मुह मुह का विपरीत क्या मुँह का क्या है हाँ। अब ध्यान देना तो यहाँ पर देखना आदि से क्या लेना है कि हम प्रथक सिद्ध है ऐसा भ्रम हम प्रथक सिद्ध है राजा के अधीनस्थ कर्मचारी अपने राजा के अधीनस्थ जो हमेशा रहता है वो से कभी अपनी स्वतंत्रता का भ्रम होता है नहीं।, नहीं होता है जो राजा के अधीनस्थ ही हमेशा काम करता रहता है उसे अपनी स्वतंत्रता का भ्रम नहीं।, नहीं होता लेकिन उसको मैं राजा से प्रथक सिद्ध हूँ ऐसा भ्रम ऐसा ऐसा तो उसको बोध होगा नहीं। नहीं। जैसे मतलब क्या है कि पुष्प की गंध जैसे पुष्प में स्थित है पुष्प के बिना नहीं रह सकती है क्या उसी प्रकार से ये राजा में राजा इसका आधार है उसके बिना नहीं स्थित है क्या नहीं। तो राजा के अधीन होने पर भी राजा से पृथक स्थित है पृथक सिद्ध कह लो या पृथक स्थित कर लो एक ही बात है ये राजा से पृथक सिद्ध है आया तो राजा के अधीनदस्थ कर्मचारी भी तो अपने को पृथक सिद्ध मानता है ना तो यहाँ पर पृथक सिद्ध भी मानना है क्या यहाँ तो पृथक सिद्ध है नही अपृथक सिद्ध है ना सिद्ध सब जगह पर ध्यान देना जैसे कहते हैं न की इस विवरण से यहाँ सिद्ध होता है बात मालूम है ना तो सिद्ध होता है मतलब ज्ञात होता है है ना सिद्ध होता है मतलब कैसे इसकी सिद्ध करो मतलब इसका बोध कराओ hmm. इसका ज्ञान कराओ है ना तो ऐसा सिद्ध तो अपृतक सिद्ध कौन है जगत अप्रथक सिद्ध है ना जीवात्मा आत्मा का ही प्रसंग हैत्मा का है ना कि मैं उससे पृथक सिद्ध नहीं ऐसा ऐसा भ्रम भी नहीं होता है ऐसा अभी अपना ये पाठ चल रहा था भाष्य में ये आया था ना कि यहाँ पर जो एक शब्द है ना कहाँ पर एक, था। एक है? कहते है एक शब्द एक से अतिरिक्त के अभाव का बोधक नहीं है एक से अतिरिक्त के अभाव का बोधक है नहीं हाँ यदि कोई कहे रामानंद आश्रम एक मंडलेश्वर जी है तो इसका क्या मतलब है नहीं नहीं मतलब एक से अतिरिक्त कोई नहीं है सर होगा क्या मतलब रामानंद आश्रम में एक मंडलेश्वर जी है तो इसका क्या मतलब हुआ मंडलेश्वर से जी से अतिरिक्त तो कोई नहीं है क्या नहीं मंडलेश्वर को एक कहा गया है तो मंडलेश्वर से अतिरिक्त तो दूसरा हो सकता बोलुं। है बोलुं। वो मंडलेश्वर दो तो नहीं है तो उसे अतिरिक्त तो दूसरे व्यक्ति हो सकते है न तो वही यहाँ पर है की यह एक शब्द ही कर अच्छा यह एक शब्द एक से अतिरिक्त के अभाव का बोधक नहीं है या तो इतना न ही कर हमने नहीं कर दिया था एक साथ कल अलग अलग भी लगा सकते हैं ही करते है क्यों की ही करते क्या है एकत्र क्या किया था सर्वभूत से विशिष्ट ब्रह्म की एकता का अनुसंधान करने वाले को सर्वभूत से विशिष्ट ब्रह्म की एकता का अनुसंधान अच्छा तो ऐसा सर्वभूत विशिष्ट ऐसा अर्थ क्यों किया ऐसा अर्थ तो उसने जो है तू बताते ही करते क्यों की ऐसा क्यों किया तो क्योंकि यह एक शब्द एक से अतिरिक्त वस्तु के अभाव का बोधक नहीं है या एक सब से वस्तु के अभाव का बोधक लग गया तो यह किस ही है ना ही अर्थ है क्योंकि हेतु है सर्वभूत विशिष्ट अर्थ करने में ठीक है सर्वभूत विशिष्ट अर्थ अर्थ के अंतर्गत सर्वभूत आ गया उसमें हेतु है हुँ. तो एक से अत्रित वस्तु के अभाव का बोधक नहीं है तो क्यों एक से अत्रित वस्तु के अभाव का क्यों बोधक नहीं है उसमें फिर आगे हेतु क्योंकि ईसा वर्षम सर्वम इस प्रकार ईश्वर व्याप्त आरम्भ में कहे गए प्रक्रांत का क्या अर्थ है आरम्भ में ईश्वर व्याप्त आरम्भ में कौन कहा गया है में कौन ईसावासी जगत है हाँ। ना ईश्वर व्याप्तन कहे गये कहे गए कहे किसी का मतलब चेतना चेतन का किसी के द्वारा विवाद नहीं हो सकता है जब नहीं हो सकता है तो जो ईश्वर व्याप्त स्वयं कहा गया है वो रहेगा और उससे विशिष्ट परमात्मा होगा आया तो अब किस, एक किसका भी निरूपण चल रहा है कि एक शब्द एक से अतिरिक्त के अभाव का बोधक अभी देखना तो एक एक शब्द एक से संक्रमत में भी कहते है ना कि जब अद्वैत है तो अद्वैत का मतलब क्या होता है जिसमें द्वित न हो निसमे द्वित नहीं है उसे क्या कहते हैं है ना तो अद्वैत ज्ञान में भी क्या है की द्वैत अद्वैत ज्ञान में भी द्वैत को समझना पड़ेगा जिसमें द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है तो द्वैत को समझे बिना अद्वैत को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते तो कहते हैं द्वैत है दूसरी वस्तु तो है लेकिन वो मिथ्या है वो कैसी है मिथ्या दूसरी वस्तु कैसी है मिथ्या जिसमें व्याप्त है वो सब कैसा है मिथ्या है तो इनके अनुसार क्या है कि संपूर्ण जगत तो मिख्या है इदम सर्व सर्व क्या है मिथ्या है बात तो उसको ध्यान देना यहाँ शब्द है सर्वभेद मिथ्या वेदना आवेदन भेद शब्द देख ध्यान देना भेद शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है अनुनिया भाव क्या अर्थ इसे घट पट से भिन्न है तो घट का भेद किसमेंट और पट का भेद नाँगा। नाँगा। तो भेद का है अनुनिया पर भेद का एक ऐसी वो विपत्ति करते हैं भिद्यते व्यावर्त इसी भेदा भिद्यते व्यावर्त इसी भेदा मतलब जो भिन्न भिन्न होती है इसलिए भेद कह है भिन्न होती है इसलिए तो ऐसी व्युपत्ति के अनुसार भेद का अर्थ है भिन्न वस्तु व्यावृत वस्तु भिन्न का क्या अर्थ है वाचक हो जाता है लिखना तो लिख लो भेद्यवर्त्येद इस व्युत्पत्ति के अनुसार भेद का अर्थ है भिन्न वस्तु अर्थात जगत भिन्न वस्तु भेद करते है, का अर्थ है भिन्न वस्तु भिन्न वस्तु ना तो इसके अनुसार क्या है घटपटादी को भी भेद कह देंगे है ना तो यहाँ जो है ना अब भेद का अर्थ क्या हो गया भेद वाली वस्तु हो गया भे जिस वस्तु में भेद रहता है उसको भी क्या भेद।, भेद क्या लिखा इस के अनुसार क्या लिखा भी वस्तु। वस्तु। है और थोड़ा लिख सकते हैं भिन्न वस्तु के आगे की अनोन्या भाव का आधार अनोन भाव का अधिकरण अनोन भाव का अधिकरण तो ये समझना भेद कर अनोनया भाव है और अनोन्या भाव वाली वस्तु भी है ठीक है हाँ तो जो कहते हैं कि सभी सब, सब, भेद मिथ्या तो इसका क्या मतलब हुआ संपूर्ण पदार्थ है? मिथ्या? जो कहते हैं कि भेद मिथ्या है संपूर्ण भेद मिथ्या इसका मतलब संपूर्ण है। है। अब यहाँ पर देखना तो ये ईसावासम सर्वम सर्व जो कहा गया है ना तो सांकर मतानुसार क्या है सर्व भेद मिथ्या है सर्व भेद कैसा है इसका मतलब हुआ कि संपूर्ण जगत मिथ्या है भेद कर दिन्वस्थ क्या अर्थ है प्रपंच मिथ्या है संपूर्ण प्रपंच कैसा है ध्यान देना ये सब आपसे उपनिषद है ना तो ये यह यहाँ पर क्या है आचार्य शिष्य को उपदेश कर रहे हैं आचार्य शिष्य को तो यह जो है ये उपदेशात्मक उपनिषद है यह कैसे मालूम हुआ क्या कहा गया है तेन सत्यन भूजी धा मध्यम पुरुष का प्रयोग किया ना, माँ गृह मध्यम पुरुष का प्रयोग है ना, अच्छा ये ये ये सब क्या है, है? न तो अब ध्यान देना तो शांकर मत में संपूर्ण जगत क्या है मिथ्या है क्या? जब संपूर्ण जगत मिथ्या कहा जाए तो एक निर्विशेष जो ब्रह्म है ना चिन्ह मात्र निर्विशेष मतलब उसमें कोई गुण वगैरह नहीं है तो जो निर्विशेष ब्रह्म सत्य है उसको छोड़ करके सब क्या है मिथ्या अच्छा अच्छा। सब में जितना जगत है घटपट पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यहाँ तक कि ईश्वर भी मिथ्या है उनके अनुसार है।, है ना वेद भी मिथ्या है सब मिथ्या है मत अच्छा हाँ नास्तिक तो मतलब वो कहेंगे हम वेद को मानते इसलिए नास्तिक नहीं करेंगे तो है।, हाँ, ही है है इसलिए <laughs> मतलब <laughs> क्या है कि वो तो तो नास्तिक की जो बौद्ध जैन को कहते हैं ना वेद को न मानने की निंदा करने वाले वेद की निंदा नहीं करते है तो निंदा नहीं करते हैं क्या बाकी मिथ्या वस्तु क्या है आगे क्या है तो हम पढ़ते थे राम बदन शुक्ला जी से यतीन का। तो वो बताते थे स्वशा शु नु न्याय एक ऐसा गुरु जी बताते थे स्वसा स्वस्त्रु कहते हैं कि इसको बधू को बहु को मतलब किसी घर में विवाह होकर के नई पुत्र आई थी नई बहू आई थी तो उस घर में एक वृद्धा माता थी एक ही भिक्षु आ गया मांगने के लिए और सब मोहल्ले में सबके घर में आ के मांगने मांग करके उसी घर में मांगने आ गया अब घर में नई बहू का तो कोई अधिकार है नहीं सास चाहेगी देगी चाहे तो नहीं देगी सास कुछ दे नहीं और वो दरवाजे पर बैठ गया बोला बिना लिए हम बैठा रहा बैठा रहा अब बहू को तो बहुत मन में बहुत दया बहु आती है बिखारी बिचारी को दो रुपये दे देना चाहिए एक पवन दे देना चाहिए पर मर्यादा के अनुसार दे नहीं सकती तो घर का काम करते हुए इधर की बोरी उधर रखते हुए वो किसी बहाने करते करते दरवाजे तक आ गई उसको दे दिया गया ये पता सास को चला तो सास ने बहुत डांटा उसको बोले तो तुम कल से करके के घर की मालकिन बन गई हम मालकिन है हम जाएंगे तो हम देना तो ठीक है पर तो देने में तुम्हारा अधिकार नहीं मेरा अधिकार है देने का तू कौन होती देने वाली देना तो चाहिए अधिकार तेरा नहीं है मेरा अधिकार है मैं मैंने वाली तू होती देने वाली को डांट रही है मतलब करना वही है तो वही गुरु जी कहते थे कि मतलब क्या है कि ये भी वेद को नहीं मानते हैं पर ये है कि बहुतों को कहते हैं कि तुम्हारा क्या अधिकार है वेद को काटने का हम तो मिल करके घात करते हैं अरे तुमको वेद को नहीं मानते हो तो नास्तिक समझ करके तुम्हारे तुमको भगा देंगे नास्तिक समझ करके तुम्हारे तुमसे मिलेंगे नहीं और दूर रहेंगे और हम तो वेदों की बात कर करके जो है तुम्हारा काम सुधा करेंगे तो, के नहीं नहीं नहीं तो, तो, नहीं तो <laughs> हम ही करते देंगे ठीक है जरूरत नहीं ऐसा तो तो हम नहीं मानेंगे तो मन करिए वही काम कर लेंगे जो आप बोलते हैं, सुन्ने सुन्ने हैं तो हम निर्विशेष निर्विशेष निर्गुण करके वही बात को समाधान करते समीक्षक कहते हैं ऐसा गुरु जी कहते नहीं रहते काम वही है परमा <laughs> हाँ आकर्षित करने, आकर करने के लिए आकर्षित करने के लिए वेद मानेंगे मंदिर मानेंगे पूजा मानेंगे जब पास में आ जाओ तो बोल लेंगे तो मिथ्या है स्वशा स्वस्त्री न्याय ऐसा वो राम बदन शुक्ला गुरु जी बताए स्वशा मतलब क्या हुआ स्व नहीं स्व मतलब बधू स्वस्त्री स्व स्वस्त्री न्याय ऐसा बताते अच्छा हाँ अब यहाँ पर आप देखना हम तो उनके यहाँ क्या है कि जगत कैसा है संपूर्ण मिथ्या है हुँ? तो यह उपनिषद कैसा है उपदेश रूप है।, है तो उपदेश करने वाले आचार्य को जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान है कि नहीं है पूछा गया यदि उपदेशक आचार्य ब्रह्म ज्ञानी है तो उनको शंकर मतानुसार क्या है जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान है। प्रश्न किया जा रहा है भाई शंकर मत में क्या है कि जगत मिथ्या माना जाता है सम्पूर्ण जगत मिथ्या है तो यह प्रश्न किया जा रहा है कि आपके उपनिषद आचार्य को जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान है या नहीं नहीं चाहिए। तो प्रथम पक्ष तो तो क्या है जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान नहीं है। इस <laughs> ज्ञान होने के बाद तो नहीं देखो रस्सी में ऐसा ध्यान देना की किसी ने रस्सी को समझ लिया तो उसके लिए स्तर पर रहेगा लेकिन कभी कभी जो है पूर्व संस्कार का साथ लगेगा ना साफ जी का है आएगी है ऐसा नहीं मिथ्यात्व तो नहीं, नहीं, का ज्ञान है तो इसलिए वो बाधा है की दो दो सत्य हो जाएंगे ना दम भी सत्य जगत भी सत्य तो जगत के सत्यत्व का ज्ञान उनके यहाँ बाधा है मिथ्यात्व का मतलब अद्वैत का बाधक शंकर मत ने जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान नहीं सुनो क्या हम कहना चाहते हैं कि मिथ्या मिथ्या मत में वस्तु अद्वैत की बाधक नहीं है मिथ्या वस्तु अद्वैत की नहीं है शंकर मतानुसार सत्य वस्तु अद्वैत की बाधक है मिथ्या वस्तु अद्वैत की बाधक नहीं है है ना अब मान लीजिए एक सत्य रस्सी हो और मिथ्या उसमें हजारों सर्ग हो मतलब मिथ्या चाय हजारों सर्प हो मिथ्या सर्प हो मिथ्या दंड हो मिथ्या जलधारा हो इससे कोई सत्य रंजु में फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब क्या मिथ्यात से सत्य अवैत का कोई हानि नहीं है इसलिए द्वैत को मिथ्या मानने में कोई बाधा नहीं है जगत को मिथ्या मानने में कोई बाधा नहीं है तो शंकर मतानुसार जगत कैसा है मिथ्या है। जगत कैसा है जब मिथ्या है तो उसके मिथ्यात्व का अनुभवी तो होना चाहिए तो, तो कहते ये प्रश्न किया जा रहा है आपके आचार्य को जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान है या नहीं हुँ? अभी सुन लो प्रश्न करना हो तो करना है ना हम जो कहना चाहे थे उसको एक बार सुन लो कि आपके आचार्य को जगत के का के मिथ्यात्व का ज्ञान है या नहीं, नहीं। प्रथम पक्ष क्या है, है। आचार्य को जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान है तो जो शिष्य जिसको उपदेश किया जा रहा है वो जगत के अंदर है की नहीं है तो वो आचार्य को यदि जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान है तो शिष्य के मिथ्यात्व का ज्ञान है तो आचार्य क्या समझ जाए शिष्य मिथ्या है शिष्य क्या है, शिखत्ञा है? तो फिर क्या है कि तो उपदेश के योग्य तो हुआ तो उपदेश करते बनेगा यदि आचार्य को जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान है तो जगत के अंतर्गत तो शिष्य भी आ गया तो शिष्य मिथ्या होने से उसको उपदेश करने में शुभि ही नहीं होगी और बताइफ हाँ और यदि मिथ्या वस्तु को भी उपदेश करे तो पागल ही कहा जाएगा जाकर दर्पण के सामने खड़े होकर के उपदेश करने लगो तो मिथ्या होता है मिथ्या उपदेश बस फिर आई जी। तो यदि आचार्य को जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान है तो क्या होगा उपदेश देने में तो नहीं होगी उपदेश नहीं हो सकता है आचार्य उपदेश नहीं कर सकते हैं तो यदि कहें की आचार्य को जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान नहीं, नहीं। तो आचार्य तो फिर आचार्य वो ज्ञानी कहे जाएगा या ज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी कहे जाएंगे तो अज्ञानी को उपदेश करने का अधिकारी नहीं उपदेश नहीं होगा नहीं नहीं वहाँ तो साधक नहीं है बिल्कुल अपरोक्ष ज्ञानी मानते हैं ना उपदेशक तो नहीं, पर... तो। नहीं नहीं ऐसा नहीं मानते हैं वो पूर्ण ज्ञानी साक्षात्कार व्यक्ति ही उपदेश करता है ऐसा उनका हाँ तो वही वो कहना है यदि उसको मिथ्यात् ज्ञान नहीं है तब तो वो खुद अज्ञानी हुआ वो उसको उपदेश नहीं कर सकता है तो मतलब मिथ्या जगत को मिथ्या मानने पर दोनों तरफ से परेशानी आ गई ऐसा मतलब है, है। तो ये मतलब जो यदि विशिष्ट को नहीं मानेंगे ना कहेंगे जिसको आप विशेषण कहते हो मिथ्या है तो विशेष विशिष्ट कैसे हुआ तो कहते हैं जो मिथ्या है तो, है, तो फिर उसमें ये तुम्हारी कुम्पति नहीं होगी आगे देखिए देखने यहाँ पर थोड़ा टिप्पणी में चल सकते हो टिप्पणी एक नंबर है ना एक नंबर टिप्पणी में दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे जगत मिथ्यात्वादी नाम मिल भैया अद्वैत नाम उपरी और है? नीचे टिप्पणी एक नंबर यहाँ पाठ चल रहा है तीसरी गुरु हो मिला सर्व भेद प्रपंच मिथ्यात् वेदन अस्तिक गुरु को सर्व भेद संपूर्ण भेद मतलब संपूर्ण पदार्थ या संपूर्ण जगत है ना गुरु को संपूर्ण जगत भेद अच्छा गुरु को संपूर्ण प्रपंच रूप मिथ्यात्व नहीं गुरु को संपूर्ण भेद रूप संपूर प्रपंच संपूर्ण भेद रूप प्रपंच जगत क्या भेद रूप है भेद, भी हाँ, भिन्न वस्तु। भेद प्रपंच है भेद की गुरु को संपूर्ण भेद रूप प्रपंच के मिथ्यात्व का ज्ञान है संपूर्ण भेद रूप जगत के प्रपंच का है जगत संपूर्ण भेद रूप जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान है चेत मतलब यदि पहला पक्ष हुआ ना तो एक अनुपस्थ्यता को मुहा इत्यादि वाक्य के द्वारा शिष्य प्रति उपदेश प्रवृत्ति असंभव इत्यादि वाक्य के द्वारा शिष्य के प्रति उपदेश देने की प्रवृत्ति ही असंभव है किसकी प्रवृत्ति उपदेश देने की उपदेश देने में प्रवृत्ति असंभव है किसकी गुरु की गुरु ठीक है हाँ गुरु को संपूर्ण भेद रूप प्रपंच के मिथ्यात्व का ज्ञान है यदि चेतमलव यदि यदि गुरु को संपूर्ण जगत के प्रपंच के मिथ्यात्व यदि गुरु को संपूर्ण भेद रूप प्रपंच के मिथ्यात्व का ज्ञान है तो एक वा इत्यादि वाक्य के द्वारा शिष्य के प्रति उपदेश देने की प्रवृति ही असंभव है किसकी प्रवृति गुरु।, गुरु, गुरु की शिष्य को हाँ इत्यादि वाक्य के द्वारा गुरु की शिष्य के प्रति उपदेश देने में प्रवृत्ति असंभव है क्यों शिष्य से मिथ्यात्वा शिष्य का मिथ्यात्व तो है शिष्य मिथ्या है जिसको उपदेश जो जो विद्यार्थी जो लेने गया है तो उसका शरीर मतलब तो तो तो क्या लेने है, वो तो है है है वो कौन उपदेश लेने वाला कौन है निर्विशेष चिन्ह मात्र है क्या जो मिथ्या ही है अच्छा चलिए तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिन्द होता तो है प्रतिबिम्बो को कोई पागल हूँ <laughs> <करेगा। laughs> अच्छा क्या हम शिष्य का दे पाएंगे नाराज होंगे या कोई विचारक होगा तो सुनेगा फिर वो विचार करेगा वो कुछ कुछ बोलेगा कुछ कुछ बोलेगा कुछ कुछ बोलेगा हाँ इसी बार कुछ कुछ बोलेगा अपने ढंग से ऐसी हाँ बार में कुछ बोलेगा फिर वो विचार करना तादृश्य मिथ्यात्व वेदना भावे मतलब वैसे मिथ्यात्व ज्ञान का भाव होने पर यदि गुरु को वैसे मिथ्यात्व का ज्ञान नहीं है कैसा मिथ्यात्व सर्व वेद प्रपंच के सर्व वेद प्रपंच के मिथ्यात्व के ज्ञान का भाव होने पर गुरु एवं तत्वेदन विराहत गुरु को ही तत्व ज्ञान का अभाव होने से तत्व ज्ञान हुआ तो गुरु को ही तत्व ज्ञान का अभाव होने से नतराम कर रहे निश्चित रूप से नतराम प्रवृत्ति संभव अच्छा निश्चित रूप से उसकी अभेदो उपदेश में प्रवृत्ति संभव है ना एकता के उपदेश में उसकी प्रवृत्ति संभव नहीं है एकता का उपदेश करने में उसकी प्रवृत्ति संभव नहीं है जब ज्ञानी नहीं तो क्या उपदेश करेगा ऐसा भाव है अब ऊपर आइए लग जाएगा ऊपर आना सर्व वेद मिथ्यात्व वेदना हो संपूर्ण जगत के मिथ्यात्व भेद रूप प्रपंच या भेद रूप जगत संपूर्ण प्रपंच के मिथ्यात्व के ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का अभाव होने पर संपूर्ण प्रपंच के मिथ्यात्व का ज्ञान और संपूर्ण प्रपंच के मिथ्यात्व के ज्ञान का अभाव होने पर किसी भी प्रकार का संचित अभी है ना किसी भी प्रकार वैसे अभे, अभेद उपदेश आदि में प्रवृत्ति असंभव है प्रवृत्ति अयोगा वैसे अभ, अभेद का उपदेश आदि करने में प्रवृत्ति असंभव है उपदेश अभेद में उपदेश आदि अभेद का उपदेश अभ, करने आदि में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है चा लगाया है ना अयोगा चा तो बाधा भावाद के बाद चाह जोड़ देना है ना बाधा भाव एक हेतु ना और संपूर्ण वेद के मिथ्यात्व का ज्ञान होने पर और संपूर्ण भेद के मिथ्यात्व का ज्ञान न होने पर किसी भी प्रकार से वैसी ऐक्य का उपदेश आदि करने में गुरु की प्रवृत्ति असंभव है प्रवृत्ति नहीं हो सकती है